छंदों के उपनिषद की 21वीं कक्षा चंदों के उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का सत्रहवा खंड कल पूरा हुआ था सत्रहवें खंड में पहले प्रभात में यद अशिशिष्यति यिपास यद, यद न रमती ता अ दीक्षा इसमें ता अस्य दीक्षा ताह तानी स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग किया है दीक्षा के अनुसार वैसे ये ता तत् शब्द है ये किसको व्योतीत कर रहा है यशिशिष्यति य पिपाशति य रमते उसको वैसे कहने के लिए है तो सामान्यतया हम संस्कृत में ऐसा प्रयोग करते हैं जो अभी कह करके आए हैं जिनके बारे में उनसे संबंधित वचन या लिंग हम वहां पर देते हैं लेकिन यहाँ की शैली भिन्न प्रकार की है जो अभिधेय है दीक्षा है उसके अनुसार यहाँ पर ताह दीक्षा का है पहले विद्वानों के साथ में जुड़ नहीं सकता क्योंकि वो तो क्रियाएं हैं सारी तो यत यत यत तो आ, उसको जोड़ के नहीं दीक्षा को जोड़ करके यहाँ पर प्रयोग किया गया भाषा का एक प्रयोग ऐसा है ऐसे दूसरे में भी देख देखिए अर्थात यद अश्नाति यद तिब्बती यद रमते इति तत उपसदही तत् यहाँ तो पहले वालों से जुड़ जाएगा या तो यत यत यत तीन है तो हम वहां पानी कहें लेकिन फिर भी तत्पसदयी एव एपसदई रहती तत्सत को तथ तत के साथ जोड़ करके यहां पर ये नपुंसकलिंग किया है इसी तरह से नीचे तीसरे में स्तुत शास्त्री रेव तथ एति तो स्त्रोत्रम शास्त्रम ये भी नपुंसकलिंग में शब्द है स्त्रोत्र और शास्त्रम स्तुत हाँ शस्त्रम ठीक है स्तुतम शास्त्रम स्तोत्रम या शास्त्रम ये लिंग के अंदर ही प्रयोग होते हैं उस तरह के इसी तरह चौथे के अंदर कहा ता अस्य दक्षिणा अब यहाँ पर वही ताह दक्षिणा के अनुसार आ रहा है अर्थात जो कहा गया उसको सर्वनाम सर्वनाम में उसके अनुसार लिंग विभक्ति न होकर के जिसको कहा जाए आगे जो कहा जाने वाली चीज है उसके अनुसार यहाँ पर प्रयोग किया गया इसी तरह से पांचवें में देखिए तन मरणम एवं अस्य अवृत तन मरणम तत्मरणम ठीक तो छंद उपनिषद में हम जो अभी देख रहे हैं उद्गीत का साम का ब्रह्म का कुल मिला ब्रह्म को लेकर के परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं और ब्रह्म जैसी और वस्तुओं को इस संसार में बताया जा रहा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह के वर्णन आते हैं तो मुख्य प्रयोजन ब्रह्म को बताना लेकिन जैसे ब्रह्म बहुत बड़ा है उससे हम बहुत लाभ उठाते हैं उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसकी बनी हुई चीज़ें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं ब्रह्म हैं हमारे लिए बहुत हितकर हैं इस दृष्टि से उन वस्तुओं को ही ब्रह्म रूप में कह दिया जाता है परमात्मा की बनाई हुई चीज भी परमात्मा सत्रिश अनुपम है ऐसे परमात्मा अनुपम है उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती लेकिन फिर भी समझने समझाने के लिए उपमाएं दी जाती हैं और उसकी बनाई हुई वस्तुएं परमात्मा जैसी नहीं है परमात्मा जैसी सर्वगुण संपन्न नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी है बहुत श्रेष्ठ हैं क्योंकि उसकी रचना है ब्रह्म की रचना है श्रेष्ठ की रचना है वो श्रेष्ठ योगी इस बात को प्रतिपादित करने के लिए भी कुछ वर्णन यहां पर है जैसा कि अब देखेंगे तो ऐसा करते हुए भी ब्रह्म की ही श्रेष्ठता प्रतिपादित की जा रही है उससे निर्मित वस्तु उसने जिन चीजों को बनाया वो बहुत श्रेष्ठ है जब हम उसकी कलाकृति को रचना को श्रेष्ठ बताते हैं तो एक तरह से हम उसी ब्रह्म की प्रशंसा कर रहे हैं तो ब्रह्म की प्रशंसा ब्रह्म की स्तुति उसी के बारे में चिंतन एक तो प्रिय प्रयोजन हुआ ही इसके साथ साथ दूसरा प्रयोजन यह भी यहां होता है कि ब्रह्म को जैसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं ऐसे उससे निर्मित उसके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं पदार्थों को भी महत्वपूर्ण समझें उसको हलकाना नहीं वो भी श्रेष्ठ है यह भी भाव इसके साथ साथ जुड़ा हुआ रहता है तो तृतीय अपना पाठक का अठारह वहां खंड देखिए प्रथम तो प्रभात में कहते हैं मनोब्रह्म इति उपासित ये जो मन है हमारा अंदर मनन का साधन चिंतन का साधन उसको ब्रह्म के समान उपासना करें मन को ब्रह्म ऐसा उपासना करें मनोब्रह्म इति उपासित जैसे कई बार आदित्य को कह देते हैं या मन को कहा अब केवल इस शब्द को ही ले लेंगे इस वाक्य को ले लेंगे तुम्हें लगेगा कि ये मन भी ब्रह्म ही है देखो मन को ब्रह्म कहा जा रहा है या तो मन ब्रह्म से बना है या मन ब्रह्म ही है मन को ही ब्रह्म मान करके चले तो अगर मन ही ब्रह्म है तो एक अलग दृष्टि हो गई और दूसरा अगर यूं कहें कि देखो मन को ही ब्रह्म मान करके उपासना करने का उपदेश दिया जा रहा है मन ब्रह्म है नहीं लेकिन उसको ब्रह्म के समान समझा जा रहा है लोक में मन को ही सबसे बड़ा मान करके चलते हैं परमात्मा को वो मानते नहीं बस मन ही सब कुछ है ऐसा करके चलते हैं दूसरा जो मन को ब्रह्म मान लेता है तो ये अविद्या है क्या जानिए मन को तो मन ही मानना चाहिए लेकिन मन को भी ब्रह्म माना जा रहा है तो ये जैसे अविद्या की ओर हमें ले जा रहे हैं गलत उपासना की तरफ ले जा रहे हैं ऐसी प्रतीति होती है आदित्य को ब्रह्म माने जैसे कि मिथ्या ज्ञान दिया जा रहा है गलत चीज बताई जा रही है इससे क्या होगा ऐसी क्यों गलत चीजें यहां बताई जा रही हैं एक आरोप आ जाता है कि गलत बताया जा रहा है जबकि हम इनसे अपेक्षा नहीं करते तो सत्य ज्ञान ही बताएंगे तो ऐसा अर्थ हमें यहां नहीं देना और कई इन चीजों के आधार पर कहते हैं कि देव उपनिषदों में भी लिखा है आदित्य को ब्रह्म का है मन को ब्रह्म का है तो जड़ वस्तुओं को ब्रह्म मानना परमात्मा मानने की परंपरा तो हमारे शास्त्रों में भी है इससे फिर वो अन्य अन्य इनको प्रतीकोपासना कह देते हैं प्रतीक के रूप में उपासना ब्रह्म को ब्रह्म जैसा किसी और को मान लिया उसको ब्रह्म की तरह समझ लिया और उसकी उपासना करने लगे कि उपासना और यही प्रतिमा उपासना पे चला जाता है कि प्रतिमा भी तो प्रतीक ही है उस परमात्मा का उसका प्रतीक मान लिया है संकेत मान लिया है और मूर्ति की उपासना करते हैं उससे ब्रह्म की उपासना की जा सकती है भले ही मूर्ति ब्रह्म नहीं है लेकिन फिर भी ऐसी उपासना की जा सकती है चित्र को लेकर मूर्ति को लेकर देखो उपनिषदों में भी लिखा हुआ मन का है आदित्य का है और तो कितनी चीजों के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो इन शब्दों को देख करके वाक्यों को देख करके ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं है। मन में प्रश्न खड़े होंगे शंका खड़ी होगी यहां का जो तात्पर्य मुझे समझ में आता है वो ये कि जो दो बातें मैंने पहले बताई एक तो ये परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं परमात्मा जैसे ब्रह्म है बड़ा है श्रेष्ठ है ऐसे ये वस्तुएं भी श्रेष्ठ हैं उसकी बनाई हुई इनमें दोष नहीं देखो बहुत अच्छी चीजें उसने बनाई हैं जब वो अच्छा है तो उसकी बनाई हुई चीजें भी, भी अत्युत्तम है सर्वश्रेष्ठ है इससे अच्छी नहीं बन सकती इस रूप में देखना ब्रह्म के समान है ब्रह्म है मतलब ब्रह्म के समान है जैसे वो श्रेष्ठ है बड़ी है महत्वपूर्ण है वैसे यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है एक, एक ये भाव है इस रूप में भाषा में प्रयोग हो सकता है कि मन क्या है ब्रह्म है आदित्य क्या है ब्रह्म है अब वो आक्षेप नहीं आएंगे जो पहले हम सोचते हैं कि ब्रह्म को ये कैसे कह दिया और इसी को मन को और आदित्य को ब्रह्म कह करके कह रहे हैं तो ये उल्टी उपासना होगी जो है नहीं उसको वैसा कह रहे हैं तो यह अविधाम है कथन नहीं है तात्पर्य कहा जा रहा है उसको बड़ा माने अब बड़ा माने उसके समान माने अब कोई भी इसमें उल्टापन उल्टापन दिखता ही नहीं तो परमात्मा की बनाई हुई चीज परमात्मा के समान श्रेष्ठ हैं उसकी रचना है वो हल्की कैसे हो सकती है और इन श्रेष्ठ रचनाओं को तो भी हमें महत्व देना है वो तो केवल ब्रह्म परमात्मा तक ही सीमित ना रह जाए उसकी बनाई हुई चीजों का यथोचित उपयोग करें और उन्नति करें इनको भी ऐसा महत्व दें इसकी तरफ हमारा संकेत हो गया और इन बड़ी बड़ी चीजों को देख करके महत्वपूर्ण चीजों को देख के उपयोग करके इसके बनाने वाले का के प्रति हमारे मन में भाव जगे ये हो गया अब ये वैदिक दृष्टि से हो जाता है इसमें कुछ भी विपरीत नहीं लगता तो मनो ब्रह्म इति उपासित है मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करें अब सीधे सीधे उपासना का अर्थ हम ये लें कि भाई ध्यान में बैठ करके और उसका चिंतन करेगा जैसे उपासना करते हैं जब करेगा उसके गुणों का वर्तन करेगा स्तुति प्रार्थना करेगा तो जैसे ब्रह्म की उपासना करते हैं स्तुति करते हैं ऐसे मन की करने लग जाए वहां तो उस तरह का तात्पर्य नहीं है। उपासना मतलब उसका सेवन करना है उसके उसका उपयोग लेना है तो मन को ब्रह्म के समान समझे मनो ब्रह्म इति उपासित मन को ब्रह्म के समान समझे श्रेष्ठ समझे उसकी रचना समझे इति अध्यात्म आध्यात्मिक कथन हुआ दो तरह से व्याख्याएं तीन तरह से होती आध्यात्मिक और आधिदैविक दो तरह से व्याख्याएं बहुत जगह प्रचलित है हमारे शास्त्रों में तो आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर और इस अंदर अपने से संबंधित कुछ वर्णन करते हैं तो चूंकि मन हमारे अंदर है हमारे शरीर में है हमारा ही एक भाग जैसा बना हुआ है अवयव उपकरण है ये अध्यात्म से संबंधित अपने अंदर की यहां की बात हुई इति अध्यात्म आत्मा को अधिकृत करके जो कहा जाता है जो विषय होता है उसको अध्यात्म कहते हैं तो कई बार हम केवल आत्मा या तो परमात्मा इससे संबंधित कोई चर्चा है तो कहेंगे यह तो आध्यात्मिक चर्चा है और यदि इससे भिन्न मन और इंद्रियों की और अंतःकरण की इसकी चर्चा करने लग जाएं तो ये तो बोले प्राकृतिक वस्तुओं की चर्चा है ये आध्यात्मिक कहा है यह आध्यात्मिक चर्चा कहा है आत्मा और परमात्मा की बात करें तो चलो आध्यात्मिक है भाई सीधे सीधे आत्मा शब्द है लेकिन ये भी आध्यात्मिक है इससे जुड़ी हुई चीज है आत्मा से जुड़ी हुई आत्मा का अति निकट का साधन है अंतकरण है और बाह्यकरण भी इनसे संबंधित भी जो चर्चा होती है इनके स्वरूप को जाना जाता है इनके स्वभाव को जाना जाता है इनसे क्या लाभ ले सकते हैं इनसे कैसे हम गलत अर्थ ले लेते हैं ये सारा का सारा अध्यात्म में ही आएगा आत्मा से जुड़ी हुई बातें संबंधित बातें आत्मा को प्रभावित करती हैं आत्मा का हित हित इनके साथ में जुड़ा हुआ है इसलिए ये इतना जो यहां से सीधा जुड़ा हुआ है हमारे शरीर आदि इत्यादि से इसको अध्यात्म नाम से कहा जाता है और तो थोड़ा व्यापक रूप में लिया हुआ है तो मनोब्रह्म इति उपासिता उपास अध्यात्म ये जो कथन किया है यह आध्यात्मिक रूप से कथन किया है अब दूसरा एक और कथन कह रहे हैं अथा आधिदैवतम अब आधिदैविक कथन करने देवताओं से संबंधित कथन करने जड़ देवता जो होते हैं सूर्य चंद्र आदि बाहर जो वो भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं देव होते हैं उनको लेकर के भी कथन कर रहे हैं तो अथा आधिदैवतम आकाशो ब्रह्म आकाशो ब्रह्म इति ये बस कथन हो गया है हैं अल्प विराम ले सकते हैं पहला है मनोब्रह्म इति उपासिता इति अध्यात्म एक बात हो गई अतः आधि दैवतम आकाशो ब्रह्म इति ये जो आकाश है ये ब्रह्म है जैसे शरीर में मन ऐसे इधर जो बाहर है उसमें आकाश बहुत बड़ा है वो आकाश भी ब्रह्म ही ब्रह्म की तरह से बहुत बड़ा है विशाल तो आकाश को ब्रह्म ये कहे इति उपासित है हम इसके साथ में जोड़ लेंगे ये यह आधिदैव अर्थ हुआ आधिदैवत है आधिदैवतम दूसरे ढंग से व्याख्या है ब्रह्म की आगे कहते हैं उभयम् आदिष्टम भवति इस प्रकार दोनों ही कह दिए गए होते हैं आदिष्टम भवति आदेश देना कहते हैं इसे? आदिष्ट हो गया आदेश देना मतलब वो किसी को निर्देश करना ऑर्डर देना ऐसा करो उसको हम आदेश बोलते हैं। लेकिन जैसे उपदेश होता है निर्देश होता है उसी अर्थ में आदेश भी बोलते हैं कहा ये कथन हो गया दोनों का कथन हो गया वर्णन हो गया इति आदिष्टम भवती क्या आदिष्ट हो जाता है अध्यात्म च आधिदैवतम च आध्यात्म और आदि देवी दोनों बातें कह दी गई इतने से ये मन को ब्रह्म के समान माने उपासना करें और ये आकाश भी ब्रह्म है ऐसी उपासना करें इतनी विशालता से इतनी विशालता से कितना बड़ा आकाश है बहुत बड़ा आकाश है कोई सीमा और छोड़ नहीं है परमात्मा की भी उपासना इस रूप में की जाती है अनंत में समापत्ति अनंत समापत्ति से चित्त की वृत्तियों को रोका जाता है स्थापित किया जाता है योग दर्शन में भी है अब आकाश की हम परिकल्पना करें कि क्या और छोर है आकाश का क्या स्वरूप है हम सोचेंगे हां ये बीच का खाली स्थान है अब उसके और छोर को देखने लगे तो कहां तक जाएंगे हम कितना भी चले जाओ कितना भी चले जाओ कोई समाप्ति दिखेगी क्या उसकी चलते जाओ चलते जाओ लोकलोकांतर भी आ रहे तो सब उसी आकाश में है एक खाली जगह में है यहां पर इस रूप में इस आकाश में भी व्यापक जो रिक्त स्थान जैसा हमें देखता है तो सीमा ही नहीं है उसकी कोई और छोरी नहीं है तो परमात्मा की भी उपासना करते हैं ध्यान करते हैं तो वो भी इसी तरह से, तो कोई और छोरी नहीं है उसका तो अंदर मन का और बाहर आकाश अभी मन की भी हम करने लगे तो मन में क्या और छोर दिखाई देता है मन का विचारों का कोई और छोड़ दिखाई देता कितने विचार करते जाओ करते जाओ इस सीमा ये विषय ये विषय वो विषय जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा हो मन, कितना व्यापक हो में ही नहीं है महत्वपूर्ण तो है बहुत तो ये अध्यात्म और आधिदैविक बस इतना जो कहा गया इसे अध्यात्म आधिदैविक दोनों कह दिए गए आतिष्टोट है आगे तदेत चतुष्पात ब्रह्म यह जो ब्रह्म वर्णन किया गया ये चार पैर वाला है चार आधार वाला है ये परिकल्पना है कथन है दो, दो ब्रह्म बताए एक मन ब्रह्म और एक आकाश ब्रह्म अब इसके आधार क्या है तो चार पैर वाला है चतुष्पाद है कौन कौन से चार हैं तो पहले आध्यात्मिक मन के चार पैर बताए जा रहे हैं वाक्पाद प्राण पाद चक्षुष पाद श्रोत्रम पाद इति अध्यात्म है वाणी ये पहला आधार है उसका पहला चरण है प्राण ये विश्वास आदि हम लेते हैं ये उसका दूसरा प्राण है दूसरा चरण है दूसरा आश्रय है चक्षुष पाद है नेत्र उसका दूर, एक और चरण है श्रोत्र भी उसका एक पैर है चार पैर है चार आश्रय है चार खंबे हैं ये चार पैर वाला है ये ब्रह्म चार पैर वाला है तो मन में जो कुछ होता है मन जो चलता है उसमें चार चीजें ये आधार रूप में काम करती हैं हमारी इनका प्रभाव हमारे मन के ऊपर बहुत अधिक पड़ता है वो चार चीजों में एक तो बोलने का बोलना बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम बोलते हैं उससे पहले बहुत कुछ हमारे अंदर चलता है तब हम बोलते हैं बहुत तेजी से काम चलता है अंदर फिर प्राण है इस प्राण के आधार पर मन का नियंत्रण होता है मन चलता है इसके ठहरने पे इसके शांत होने पे मन भी शांत होता है इसके तीव्र होने पे मन अशांत होता है मन अशांत होता है तो ये तेज चलने लग जाता है आपस में संबंध बना हुआ है और नेत्रों से इसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत अधिक होता है ज्ञानेन्द्रिय और श्रोत्र दूसरा ज्ञानेन्द्रिय दो ज्ञानंद्रियां सबसे अधिक तीव्र हैं सबसे अधिक हमें संकेत पहुंचाती हैं यदि मन, मन में इन दोनों से संकेत ना पहुंचे तो मन का चिंतन और क्रिया बहुत कम हो जाएंगी दो चीजें रोक दी जाएंगे नेत्र और और बचपन से किसी के ये दोनों नहीं होते और जिनको कान नहीं होते यानी कान से सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते ये भी एक संबंध है मूप और बधे दोनों साथ साथ होते हैं डीफ एंड डम क्योंकि वो सुन ही नहीं पाते इसलिए बोल भी नहीं पाते ऐसे बच्चे होते हैं बहुत सारे क्योंकि कान खराब है गला ठीक था बोल सकते थे वो लेकिन चूंकि उन्होंने सुना ही नहीं सुना ही नहीं है इसलिए बोल ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वो नकल ही नहीं कर सकते उन्होंने कैसी बोले क्या नकल करें शब्द सुनाई देगा तो कुछ उसकी प्रतिकृति आएगी और हम प्रयास करेंगे और वैसा बोल देते हैं हम भाषा को ऐसे ही तो सीखते हैं सुन सुन करके जैसा सुनते हैं वैसा बोलते हैं और सुन नहीं रहा है तो बोलना उसका नहीं तो मुख बधेर हो जाते हैं बधेर होते हैं वो मुख बन जाते हैं तो ये मन के चार आधार हैं एक आश्रय बताए मन ब्रह्म है उसकी उपासना करनी चाहिए लेकिन उसके चार आधार हैं ये सबसे मुख्य चीजें हैं और अंग स्पर्श भी हम जब करते हैं तो सबसे पहले ओम वाक ओम प्राण है प्राण ओम चक्षु चक्षु और ओम श्रोत श्रोत वही चार चीज उसी क्रम से यहां पर दिया हुआ ये आध्यात्मिक हो गया यानी आंतरिक जो आध्यात्मिक मन था उसके लिए चार उसके चरण आधार आश्रय बताए आगे कह रहे हैं अथा आधिदैवतम अब आधिदैविक जो संसार ब्रह्मांड में है अंतरिक्ष को बताया था आकाश को बताया था अब उसके भी चार चरण आकाश में ये चार चीजें नहीं हो तो कुछ भी नहीं है तथा तो अग्नि अग्नि उसका एक आधार है ये जो आकाश दिखाई देता है यहां अग्नि सब जगह है उसमें कुछ उष्मा अवश्य है वहां तो पर वायु पाद उसमें वायु भी है इसकी इसकी महत्ता इस आकाश अंतरिक्ष की महत्ता हमारे लिए किस लिए इसमें वायु है साथ में आदित्य है पादो सूर्य भी उसका एक आधार है और दिशा पात्र दिशाएं भी उसका एक आधार है अगर दिशाओं का व्यवहार नहीं हो तो आकाश का महत्व हमारे लिए नहीं रहेगा तो बाह्य रूप से ये चार महत्वपूर्ण चीजें बता दी इन्होंने तो अग्नि वायु आदित्य और दिशा इति उभयम एव आदिष्टम भवती अध्यात्म च आधिदैवतम च तो इतना कहने से अध्यात्म और आधिदैवी दोनों का कथन हो गया दोनों को साथ साथ लेकर के चल पीछे पहले आया था भाई थोड़ा आध्यात्मिक बताते हैं देवती बता देते हैं दैवत बता देते हैं आध्यात्मिक बता देते हैं अलग अलग यहां दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे कथन हो गया और इनका सबका चारों का भी आप आपस में संबंध हैं ये जो चार नाम बताए गए ये वेद के ऋषियों के भी नाम है तीन तो है हमारे पास अग्नि वायु आदित्य और चौथा हम अंगिरा करते हैं यहां पर रूप में उससे जोड़ सकते हैं अब इसका मन के साथ भी संबंध जोड़ सकते हैं कि मन में वो जो चार वेद आए चार ऋषि हैं उनके वो ज्ञान प्राप्त हुआ अंदर कुछ विशेष प्रकार की शक्तियां हैं तो कुछ शब्दों की साम्यता इतने रूप में देख सकते हैं आगे अब पीछे जो इन्होंने आध्यात्मिक रूप से जो चार आश्रय आधार पाद बताए थे वो आकाश में भी बताए आधिदेवी इन दोनों का संबंध जोड़ करके बता रहे हैं। दोनों के साथ में जुड़े गए तीसरा प्रभाग देखिए वाघेव ब्रह्मणश चतुर्थ वाणी है उस ब्रह्म का ब्रह्म का मतलब मनरूप ब्रह्म का एक चरण है एक आधार है सो अग्निना ज्योतिषा भातिच तपति च और ये जो वाणी है वो अग्नि की ज्योति से प्रकाशित होती है और तप्त होती है यानी अग्नि का सहयोग वाणी के साथ में जोड़ के बताया वाणी के साथ में अग्नि का संबंध बताया व्याकरण आदि में भी कायाग्नि को लिया जाता है तो, तो आत्माबुद्ध्या समेत त्यर्थान मनोयुमते विवक्षा सकायाग्निम आहंती स प्रेरयती मारुतम मारु तस्तुसीचर फिर आगे फिर शब्द बन जाते हैं तो कायाग्नि के रूप में देखें अग्नि के रूप में देखें ऊर्जा के रूप में देखें अगर ऊर्जा नहीं है तो वायु ऊपर नहीं जाएगी ऊपर नहीं जाएगी तो हम बोल भी नहीं सकते जो तो वायु का संचरण हो रहा है फेफड़ों से यहां जठराग्नि नीचे कायाग्नि मतलब शरीर की अग्नि ऊष्मा जब हमारे मसपेशियों में संकोच होता है बल लगता है तब वो हवा बाहर निकलती है तो वह अग्नि का प्रयोग होता है और वो एक तरह से वायु को आहत करती है ऊर्जा ताप दबाव वो शक्ति वहां पर लगती है तभी हवा जाती है तो फिर हम बोल पाते हैं तो ये जो वाक है ये अग्नि की ज्योति से उसी के प्रकाश से प्रकाशित होती है और उसी से तप्त तो होती है तप्ती उसी से ही उसका श्रेष्ठता होती है उसी की तपन करके तपाते हैं तो उससे उसकी श्रेष्ठता होती है तपाने से श्रेष्ठता होती है ऐसा मान करके वो प्रकाशित होती है और उसी से तपती है और जो ऐसा जान लेता है तो कह रहे हैं भांति च तपती च कीर्तिया यशसा ब्रह्मवर्च सेना या एवं वेगा जो ऐसा जान लेता है वो भी चमक जाता है भांति तपती च और तपता भी है चमकता है और तपता है दोनों होते हैं कीर्ति से यश से और ब्रह्मवर्चस् से य एवं वेदा जो इस प्रकार से जान लेता है कीर्ति और यश ब्रह्मवर्चस्व तो ब्रह्म ज्ञान हो गया और कीर्ति और यश वैसे हम इसको पर्यायवाची के रूप में लेते हैं कि उसकी बहुत कीर्ति है उसका बहुत यश है लेकिन यहां दो अलग अलग शब्द लिखे हैं या तो उसी की श्रेष्ठता के रूप में हम लेने में कीर्ति से यश से एक ही बात को बोलने के लिए कई बार दो शब्दों का प्रयोग हो जाता है लेकिन अलग अलग भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं इसको तो कीर्ति शब्द जो है वो कृत संशब्द बोलने के अर्थ के अंदर है तो कीर्त्यते संशब्त्य साकीर्ति जो बोली जाती है कही जाती है उसको कीर्ति बोलते जिसको बोला जाता है जिसको कहा जाता है वो क्या है पुण्यम यशोवा पुण्य को भी बोलते हैं यश को भी बोलते हैं तो पुण्य मतलब होता है किसी का श्रेष्ठ काम अच्छा कोई किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया है हम उसको कहते हैं तभी तो कीर्ति होती है उसको कहा जाता है जिसका वर्णन करते हैं कीर्तन चलता है भजन कीर्तन चलता है तो वहां कुछ बोला जाता है किसी के बारे में बोला जाता है तो जिसके बारे में बोला जाता है उसको यहां पर कीर्ति शब्द से हम ले सकते हैं तो कीर्ति से यानी उसमें पुण्य बढ़ जाते हैं और यश शब्द उसके भी एक तो कीर्ति वाला अर्थ होता ही है पर्यायवाची के रूप में दूसरा यश शब्द अश्व धातु से भी बनाया जाता है ऊनादि कोश में अश धातु से बनाया तो अश्य थे दिव्य थे, थे ये न तत्श अश से और युद्ध कर देते हैं आगे आके बैठता है यश बन जाता है आदि में आकर के बैठ जाता है उसके प्रारंभ में यश अश धातु से तो अश्यते अश्यतु को महर्षि ने वहां पर खोला है दिव्यते और दिव्यते का दीव धातु के बहुत सारे अर्थ हैं तो क्रीडादि क्रियते क्रीड़ा आदि किए जाते हैं दीवू क्रीड़ा विजिकिशा उसमें स्तुति भी एक अर्थ आता है प्रशंसा करना बोलना क्रीड़ा सभी अर्थ हम ले सकते हैं जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसको यश बोलते हैं का अर्थ ले सकते हैं जिसे प्रसन्न होता है इत्यादि अर्थ लिए जा सकते हैं कीर्ति भी अर्थ ले सकते हैं तो जो इस बात को जान लेता है या एवं वेद या एवं वेद जो इसको जान लेता है जान लेता है मतलब मान लेता है दोनों साथ में जुड़े हुए स्वीकार कर लेता है अच्छी तरह पूरी तरह जो जान लेता है वो अर्थ है यहां पर तो अग्नि का और वायु का संबंध है और वाणी का हमारे मन के साथ में संबंध है मन का एक आधार वाणी है वाणी के अनुसार हमारा मन भी इधर उधर बहुत ज्यादा होता है यदि भी मन के अनुसार वाणी निकलती है लेकिन वाणी से जो बोला गया है अच्छा या बुरा उसका प्रभाव हमारे मन पर बहुत ज्यादा आता है तो उसका उसका भी वो ध्यान रखते तो जब वो मन को ब्रह्म समझ करके उपासना कर रहा है तो वह वाणी का भी ध्यान रखेगा वाणी को भी ध्यान से बोलेगा वाणी का प्रयोग हम करते हैं उसको ढंग से करेगा ऐसे जैसे कि ये ब्रह्म की उपासना की जा रही है ऐसी वाणी की उपासना करें। आगे दूसरा उसका आधार तो प्राण एवं ब्रह्मणश चतुर्थ पाद पीछे प्राण को भी कहा था एक पाक तो ब्रह्म का वो चतुर्थ पाद है चतुर्थ का मतलब ऐसे चौथा होता है अब इन्होंने वाक को भी चौथा कहा प्राण को भी चौथा कहा या तो कहते पहला दूसरा तीसरा चौथा तो चतुर्थ मतलब चौथा उस संदर्भ में लेकिन यहां चौथे का मतलब वो एक चौथा ही भाग ये सारे चौथे चौथे कहला रहे हैं ये इसका चौथा भाग है ये इसका चौथा भाग है ये चौथा भाग है ये चौथा भाग है ऐसा चौथा ही भाग है एक भाग है यहां चतुर्थ का मतलब वैसा उस तरह से लेंगे संख्या की दृष्टि से नहीं और संख्या की दृष्टि से भी दो तो बाकी तीन को पहले लेंगे फिर ये चौथा है फिर तीन को लेंगे वो चौथा हो जाएगा ऐसे सब चौथे हो जाएंगे तब वैसे किसी के पुत्र हों चार तो ये पहला पुत्र और ये चौथा पुत्र जन्म की दृष्टि से हम जो बाद में आता है उसको चौथा बोलेंगे लेकिन किन्हीं के चार पुत्रों में से कोई तीन को जानता है दूसरे तीसरे चौथे को जानता है ये पहला सामने दिखाई दिया बोले इनका चौथा पुत्र है anyway. तीन तो वो जानता है तीन पुत्रों को वो जानता है वो कहते हैं ये इनका चौथा लड़का है और चौथे का मतलब वो चौथे स्थान पर उत्पन्न हुआ वो नहीं तीन तो वो है और ये एक चौथा और इसका उल्टा भी हो सकता है पहले तीसरे चौथे को वो जानता हो अब दूसरा दिखाई दिया बोले तीन पुत्रों को तो आपने देखा है इनके ये चौथा वाला है ऐसे भाषा में प्रयोग हो सकते हैं तो ये चौथा चौथा मतलब एक एक भाग को के अर्थ में यहां पर है प्राणा एवं ब्रह्मण चतुर्था का सवायुना ज्योतिषना ज्योतिषा भातीजा तपतीज ये जो प्राण है ये कैसे प्रकाशित होता है और उत्पन्न करता है तो बोले वायु के माध्यम से करता है। ये वायु नहीं होगी तो प्राण कैसे चलेगा वायु प्राण एक ही बात है एक तरह से जो हमारा जीवन चल रहा है ये इस वायु के माध्यम से चल रहा है इस स्थूल वायु के बिना ये हो नहीं सकता और जब वायु और प्राण को अलग अलग करते हैं तो उसमें वायु मतलब सामान्य वायु और प्राण का मतलब उसमें जो हमें ऊर्जा देने वाला तत्व है ऑक्सीजन तत्व प्राण तत्व उसको ग्रहण कर लिया जाता है वो तो वायु में बहुत कम प्रतिशत में है लेकिन बाकी चीजें जो है 75 प्रतिशत तो नाइट्रोजन ही है इसके अंदर बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन है कम प्रतिशत में है लेकिन वो हमारे को कैसे हमारे को वो प्रकाशित होती है कैसे मिलती है तो इस वायु के माध्यम से मिलती है इस पूरे के माध्यम से अकेले अकेले ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते हैं वो एक तात्कालिक व्यवस्था है सामान्य रूप से जो है तो वायु से ही वो प्राण प्रकाशित होते हैं तपते हैं और इस तरह से जो इसको जान लेता है तो भाती च तपती च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चस या एवं वेद जो ऐसा जान लेता है वो भी कीर्ति से और यश से प्रकाशित हो जाता है तप जाता है ब्रह्मवर्चस से तप जाता है उसका भी यश हो जाता है अर्थ है प्रशंसा है स्तुति है ऐसा करने से वो लाभ होता है बहुत समझ लेते हैं संबंध तो अब इसका हुआ कि हम जो जीवन को धारण करते हैं या श्वास लेते हैं वो बहुत ध्यान से करना चाहिए ब्रह्म की उपासना करते हैं ना उपासना करते हैं ना ब्रह्म की मन की मन की उपासना ऐसे कर रहे जैसे ध्यान काल में हम ब्रह्म की उपासना करते हैं ऐसे इनकी उपासना करनी इनको भी ध्यान से प्रयोग करना है सावधानी से आगे चक्षु है ब्रह्मणाश नेत्र को चक्षु को भी वहां पर एक कहा था और यह भी उसका है स आदित्य ने ज्योतिषा भातिच तपतीच और यह चक्षु जो है कैसे प्रकाशित होता है और कैसे तपता है तो आदित्य की ज्योतिष सूर्य की ज्योतिष प्रकाशित होता है क्योंकि तो बिना सूर्य के नेत्र भी काम नहीं कर सकते सूर्य के प्रकाश में ही नेत्र काम करते हैं यूं कहने लगे कि भाई बिना सूर्य के भी तो कर सकते हैं अग्नि जलाली पक जला लिया विद्युत से किया उससे भी तो नेत्र काम करते हैं आदित्य का ही क्यों लिखा है पर? तो ये सब भी आदित्य की ही कृपा से हो रहा है आदित्य की ही अग्नि है आदित्य का ही प्रकाश है साक्षात है या परंपरा से उसके बिना नेत्र काम नहीं करेंगे आदित्य का सहयोग होगा आदित्य का प्रकाश आएगा तब नेत्र काम करते तो चक्षुर ब्राह्मण चतुर्था पाद ऐसा आदित्य ने ज्योतिषा भातीच तपती है और जिसने इस संबंध को जान लिया है तो भातिच तप्ती च कीर्तिया ब्रह्मवर्च सेव या एवं वेदा जो इसको जान लेता है इस संबंध को जान लेता है वो प्रशंसित हो जाता है वो इनका उपयोग ठीक ढंग से करने लगता है तो यह भी उपासना की तरह मतलब हमें ध्यान से देखना चाहिए चौथा श्रोत्र ब्रह्मणश चतुर्थ है पाता है भी उसका एक है सर दिग्भिर ज्योतिषा भातिच तपति चय और ये जो श्रोत्र है ये कैसे तो दिशाओं की ज्योति से उसके प्रकाश से उसके लाभ से प्रभावित तो होकर भातिच है प्रकाशित तो होता है और तपता है जब दिशाएं जो है ये आकाश का ही एक भाग है एक तरह से दिशाएं जो है आकाश से अतिरिक्त क्या है तो दिशाओं को लेकर के हम आकाश को करते और इसका श्रोत्र से संबंध और श्रोत्र से हम सुनते हैं तो केवल शब्द ही नहीं सुनते हमें उस शब्द की दिशा भी पता लगती है शब्द किधर से आ रहा है आगे से पीछे से दाएं बाएं से इसका भी हमें आभास होता है दिख भी जान साथ में होता है और दिशाओं के बिना अगर हमें केवल शब्द सुनाई दे तो देखिए कितनी विचित्रता होगी कल्पना करो अगर दिशाओं का ज्ञान न हो तो हमारा सुनना कितना अधूरा सा हो जाएगा केवल शब्द शब्द आए अधूरापन्न हो जाएगा हमें पता ही नहीं लगेगा तो ये दिशाएं भी साथ में जुड़ करके एक तो वो आकाश है इसलिए शब्द की दृष्टि से श्रोत्र की दृष्टि से और दिशाओं का बोध हमें साथ साथ में होता है ये भी बात इसमें जुड़ी हुई है तो जो इसको जान लेता है वो उसी प्रकार से कीर्ति यश भ्रम वर्चस् से प्रकाशित हो जाता है और तप्त तो, तो इसके अला हो गया कि ध्यान से हमें सुनना चाहिए उसके महत्व को जानना चाहिए श्रोत्र के महत्व को भी चार ये प्रतीक रूप हैं अब इसके अलावा और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं ये तो मुख्य मुख्य चार चीजें हमने गिना दी ये ब्रह्म की उपासना है आध्यात्मिक उपासना है ब्रह्म की उपासना, है। ब्रह्म की उपासना है। मन की उपासना है। आदित्यो ब्रह्म इति आदेश अगला अगला ये उन्नीसवा खंड है उसका पहला प्रभाग है आदित्य ब्रह्म है इति आदेश है। ये आदेश मानो इस आदित्य को ही ब्रह्म मानो आदेश दे दिया है ऑर्डर देती है ऐसा ही मानना है आपको ऐसा ही करना है आदेश है निर्देश है कथन है कुछ भी हो जैसे सैनिकों के लिए होता है बस आदेश आ गया आ गया वैसा ही करना है आगे क्या है कुछ भी है कोई नहीं मिलता तो आदेश मिल गया और वैसे ही करना कई कर सैनिकों के लिए कहा जाता है इतने अनुशासित होते हैं हिटलर के लिए कहा जाता है उसकी सेना उसको इतना मानती थी एक छत्तर खड़े हुए हैं और उनको कहें कि आप चलो तो दीवार आ जाइए वो मुड़ेगा नहीं जब तक कि बोल नहीं रहे भले नीचे गिरता जाए एक गिर गया तो भी पीछे चलता आएगा दूसरा भी गिर जाएगा दूसरा गिरेगा तीसरा गिरेगा ऐसा वो चलता कुछ नहीं आदेश दे दिया दे दिया बस वैसा ही करना ऐसा हिटलर के लिए कहा जाता है बोले कितना मेरी सेना अनुशासन मानती है कि छत पर मगर मैं कह दूं कि चले या पहाड़ी के किनारे पे रुकेंगे नहीं जब तक तो रुकने को मुड़ने को नहीं कहे तो ठिटकेगा नहीं वो तो चलता चला जाएगा पैर गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे भले गिरते जाएंगे लेकिन चलता जाएगा आदेश आजकल भी साधु संतों के पास जाते हैं एक शब्द बोलते हैं आदेशा हाँ मतलब जो सुनने वाले हैं वो बोलते हैं या बोलने वाले बोलते हैं बोलने वाले जैसे कुछ उपदेश दिया आदेशा शब्द तो आदेश ही है वो आदेशा के रूप में ऐसा बोला जाता है या जैसे हम कह जी महाराज जी गुरु वचन महाराज ऐसे इत्यादि बोलते हैं ना ऐसे आदेशा शब्द भी बोलते हैं गांव में भी प्रचलित है ऐसा किस प्रसंग में बोलते हैं आदेशा प्रार्थना की उन्होंने उपदेश दिया बस कह दिया आदेशा बस हो गया आदेश बोले तो आदित्य ब्रह्म यदि आदेश ये आदित्य ब्रह्म है बस आदेशों पर निकल गया ऑर्डर निकल गया आप इसको आदित्य को ही ब्रह्म मानो कुछ इधर उधर नहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है यहां सब जगह वो की वही शंकाएं आएंगी जो मैंने पहले की थी कि कोई इसका फिर कुछ अर्थ करता है कोई कुछ अर्थ करता है इसका तात्पर्य वही लेना है हमें कि ब्रह्म ने बनाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है हितकारी है और इसको जान करके हम ब्रह्म को जानते हैं उस रचना को देख के रचनाकार को जानते हैं इस तरह से इसके संबंध हमारे को सब जगह ऐसे जहां जहां भी प्रसंग आते हैं लेने तो आदित्य ब्रह्म इति आदेश तस्य उपव्याख्यान बोले उसी की अब व्याख्या कर रहे हैं ये जो आदित्य है ये ब्रह्म है ये जो सूर्य दिखाई दे रहा है हमें हमारा सूर्य हमारे लिए ये ब्रह्म है अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं आ कहां से गया आ कहां से गया इसको ब्रह्म क्यों कह रहे हैं तो उसका उपव्याख्यान कर रहे हैं और खोल रहे हैं तो असद एवं इदम अग्र आशी ये पहले असत था ये कौन ये जो दिखाई दे रहा है ये जो सत वस्तुएं दिखाई दे रही है ये पहले असथ थी सत मतलब सत्तात्मक सत्ता है जिसकी भाव है पहले कैसे थी ये असत्य थी असत मतलब इनकी सत्ता नहीं थी असत माने अभाव अभी तो सत है इधम ये कह रहे हैं जिसको ये तो सत है ये पहले असत था तो असत से सत्य की उत्पत्ति हुई अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई सीधे शब्द लेंगे तो ऐसा अर्थ निकलने लगता है लेकिन जब हमें सिद्धांत पता है कि असत से सत की उत्पत्ति होती ही नहीं है तो जब फिर असत शब्द आ रहा है इसका तात्पर्य लेंगे कि पहले ये अप्रकट रूप में था अव्यक्त रूप में था विद्यमान के रूप में हमें पता नहीं लगता था हमारे लिए अज्ञात अज्ञे था इसलिए कहा असत एव इदम असी यह पहले अव्यक्त था भी तो व्यक्त है बस ये व्यक्त और अव्यक्त के रूप में सत और असत शब्द का प्रयोग असत्य इधम अग्रह आसित आप खुद ही अपने ढंग से कह रहे हैं भाई अच्छा जब असत था तो या कुछ भी नहीं था वहां पर तत्सत आसित वो असत जो था वो था सत, तत्सत आसित सत था वो अव्यक्त है इसलिए हमने असत्य बोल दिया है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अभाव था तत्सत आसित वो सत्य विद्यमान था असत और सत दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है आगे इसी में चंदों के उपनिषद में आएगा जैसे यहां पर कहा असदैव अग्र आसित तो वहां पर सदैव अग्र आसित तो वहां सत के रूप में कहा कि पहले सत था और इसमें यहां असत लिखा है पहले वहां सत लिखा है देखिए छह तो एक देखिए छठे प्रपाठक के दूसरे खंड का पहला पृष्ठ संख्या 536, लिखा नीचे पहला प्रभाव के सदैव सोम्य इधम अग्र आसित इस सोम्य पहले ये सत ही था ये सत के रूप में कथन किया जा रहा है अग्र पहले और यहां क्या कह दिया गया असदेव इधम अग्र आसित ये असत था अभी विरोधी न अर्थ में नहीं लेना है हमारे यहां कुछ कह दिया वहां कुछ कह दिया इनको पता ही नहीं है तब क्या कह देते हैं इतना तो वो जानते थे सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि मैं क्या लिख रहा हूं ऐसे और तो इनका तात्पर्य था ये जो प्रकृति है ये व्यक्त है ये पहले अव्यक्त रूप में थी वो तो ये ना सोचे कि हमेशा ऐसे ही व्यक्त है कई लोग ऐसा ही मानते हैं ये सृष्टि चल रही है ऐसी ही चल रही है कभी बनी नहीं थी कभी नहीं बनी थी ऐसे ही चल रही है चल रही है चल रही है अब उसको कोई जने न उत्पत्ति न ना नाश या उत्पत्ति मानते हैं तो नाश नहीं मानते या? उत्पत्ति नहीं मानते नाश भी मान लेते हैं ऐसा कुछ भी करते हैं तो यह पहले अव्यक्त था तत्सत आसित वो वास्तव में सत विद्यमान था वहां पर अव्यक्त होते हुए भी विद्यमान था तत्सम भवत वो उत्पन्न हुआ क्या हुआ तो तदाण्डम निरवर्तता वो पहले अंडे के रूप में बना अब इस आदित्य को ब्रह्म के रूप में कह रहे हैं अब ये बना कैसे वो क्या प्रक्रिया रही यह सृष्टि रचना की तरह से कथन कर रहे वो सबसे पहले क्या हुआ तद अंडम निरवर्त था वो जो सत था वो सबसे पहले एक बड़ा अंडा बना एक गोला बना अंडा कैसा होता है लगभग गोली तो होता है जैसा भी है वह अंडे के रूप में हम गोल भी कह सकते हैं थोड़ा लंबा भी हो तो ठीक है वो भी कह लो अंडे की तरह से था एक है अंडा बना फिर क्या हुआ तत्संवत्सर से मातरम अशय था फिर उसको एक संवत्सर तक उसको से या गया सेते हैं ना अंडे को अंडा हो जाता है तो ऐसे ही थोड़ा ना निकल जाता है अंडा उत्पन्न हो गया और उसको पक्षी ऊपर बैठ करके उसको गर्मी देते हैं ना से, सेना बोलते हैं उसको सेते हैं गर्मी देते हैं यानी अंडा बनने के बाद भी उसमें कुछ चल रहा था अंडा जो सेते हैं तो अंदर कुछ चल रहा होता है प्राणी कुछ निर्माण चल रहा होता है प्रक्रिया चल रही होती है ऐसे उस समय भी अंडा तो बन गया लेकिन अंडे के अंदर बहुत कुछ चल रहा था वो एक लंबे समय तक चलता, रहा था एक संवत्सर तक वो संवत्सर, संवत्सर मनुष्यों का संवत्सर या दिव्य संवत्सर बनो थे लंबे समय तक वो चल रहा था एक लंबा समय मान सकते हैं संवत्सर से मात्र अशय था तन निरभित फिर वो फूट गया पक्षी के भी अंडे होते हैं सेने के बाद में एक समय आता है कि वो टूट जाता है तो पक्षी उसको चौंक मार करके निकल जाता है वो तोड़ देते हैं या कैसा भी जो भी होता है वो टूट जाता है तो ये भी टूट गया उसी तरह से तन निरपित्यता उत्ते तो अंडे कपाले रजतम चाहे सुवर्णम चाहे अभवतम वो अंडा टूटता है तो कितने टुकड़े में टूटता है दो टुकड़ों में टूटता है उसको फोड़ के निकलता है पक्षी कहीं से भी निकलता है तो मोटे बड़े बड़े दो टुकड़े हो जाते हैं ऐसे दो टुकड़ों में बट गया और दो टुकड़े कौन से थे बोले एक टुकड़ा रजत हो गया और एक टुकड़ा स्वर्ण हो सोना चांदी होता है ना रजत मतलब चांदी अब स्वर्ण यानी सोना तो जो दो टुकड़े हुए वो सोना और चांदी बन गए और देखो हम कितने आभूषण पहन लेते हैं। तो सोना सफेद चीज के लिए और स्वर्ण हाँ रजत सफेद के लिए हो गया और सोना या तो स्वर्ण हो गया वो पीले या उस तरह के वर्ण के लिए हो गया अब वैसे हम अंडे देखते हैं तो उनका खोल जो होता है वो तो एक तरह से सफेद ही होता है बाहर का और अंदर पीला पीला भी निकलता है उसमें भी दो तरह का होता है और भारत कुछ अधिक सफेद होता है अंदर अधिक पीला होता है बीच का जो भाग होता है वो जो भी है तो एक एक परिकल्पना एक प्रतीकात्मक कथन किया जा रहा है दो अंडे बने वो अंडा बना अंडा फूटा दो अर्धांड हो गए उसके अंड कपाल हुए उसके छिलके एक सफेद हुआ और एक स्वर्ण हुआ रजत और एक सोना बन तो ये रजत और सोना क्या है खुद ही आगे बता रहे हैं हाँ आचार्य ये जो बात है निराभेजता वाले बात है कहीं बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि में तो नहीं है किसके <laughs> बिग बैंग बैं। के बैंग की दिखाया ना इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर के बोले वैचित के दो सिद्धांत है एक बिग बैंग थ्योरी एक स्टेडी स्टेट थ्योरी उन्होंने बिग बैंग को भाषण में इन्होंने आगे अलग से कोष्टक में लिखा हुआ है तो वो तो तुलना तो करते हैं ये तो आप देखिए ना किसका है आपके सामने भी वर्णन आ रहा है लेकिन बिग बैंग में भी जो बहुत सारी बातें बताई गई वो सारी ठीक हो गई आवश्यक नहीं लेकिन भाई हो सकता है ना ये प्रक्रिया इसमें क्या आपत्ति है अब यूं तो अपने मंत्र में भी आता है उसकी भी चर्चा करते हैं जो आप जानते ही हो हिरण्यगर्भ समवर्तता अग्रे इसको उस ढंग से भी बोलते हैं बिग बैंग पर एक हिरण्य था हिरण्य जिसके गर्भ में सोना लावा जैसे ये लावा होता है बिल्कुल लाल कैसे होते हैं हिरण्य जैसा लगता है तपता हुआ मिट्टी भी तप रही हो आग जैसी होती है तो सोने जैसी लगती है एकदम लावा जैसा निकलता है जमीन से वो कैसा लगता है यूं लगता है ना जैसे लाल लाल है तो सोने जैसा होता है पीला पीला वो पहले वह वो हिरण्य गर्भ उत्पन्न हुआ वो सबका आधार था भूतस जाता है पति रेखा से सारे जितने भूत उसका एक ही पति था खैर तक उसकी वन व्याख्या देखें और देखें जो भी है अब किसका समर्थन कर रहा है ये तो आप लोग बुद्धिमान है जैनिक है आप लोग लख संगति तो पहले यह आप बता रहे हैं कि रजत और सुवर्ण थे क्या तो अकला देखिए तजतम रजतम यम पृथ्वी ये जो रजत था ना वो ये पृथ्वी है ये पृथ्वी है ये रजत है और यद सुवर्णम सात्यव द्व्यूलोक है ये स्वर्ण था <क्याँ> पृथ्वी लोक और त्योलोक तीन लोक माने जाते हैं लोक अंतरिक्ष लोक और द्व्यलोक एक लोक है ये जैसे कि नीचे का कपाल था अंडा मान लो ये कूटा एक नीचे का भाग एक ऊपर का भाग नीचे का भाग जैसे कि यह पृथ्वी और ऊपर का पृथ्वी मतलब पृथ्वी लोक और ऊपर का भाग जैसे कि त्यूलोक ऐसा इस क्वेश्चन है यद सुवर्णम सत्य अब आगे देखिए यद जरायु तो ये पर्वता अब उसकी जरायु भी होती है दो तरह के प्राणी हम अलग अलग जो देखते हैं जरायूज और अंडज और स्वेदजादी भी करते हैं तो जो स्तंधरी होते हैं वो जरायुज होते हैं जरायु में लिपट के आते हैं एक थैली होती है वो उनके चारों ओर होती है उसमें पानी होता है उदक होता है एक थैली होती है और जो अंडे होते हैं वो एक अलग तरह की प्रक्रिया है तो इधर तो अंडे का भी कहा और अब जज जरायु उसमें जो जरायु होती है कोई भी उत्पन्न होता है तो जो जरायु होती है भार का खोल होता है ते पर्वत है, वो पर्वत है ये जो पर्वत है ये जरायु की तरह से और जरायु को दूसरे ढंग से जेर भी बोलते हैं एक को भाग होता है जो माता के गर्भ से जुड़ा रहता है अंत में जो मांस का लोथड़ा निकलता है एक तो झिल्ली होती है वो पतली होती है और वो झिल्ली और फिर जो रक्तवाहिनियां जाके जहां मिलती हैं वो एक बड़ा सा उसको ले लीजिए चाहे तो पर्वत ऐसे हैं जैसे कि जेर हो गए पैसों के बच्चे होते हैं तो वो नीचे गिरती है ना बाद में जेर आती है बच्चे के आने के बाद में जब तक जेर नहीं आती तब तक पूरा नहीं होता है वो फसल तो उसको जेर को निकलवाना होता है उस तरह से जैसे कि ये पर्वत कैसे है जैसे जेर के समय तो जरायुते पर्वत अब ऐसे बोलते हैं उसको झिल्ली को जो ऊपर की थैली होती है उसको जरायु बोलते हैं यद उल्बम समेघो निहारो उलब उल्ब को भी जरायु के नाम से भी बोलते हैं कई जगह लेकिन यहां चूंकि जरायु आ ही चुका है उल्ब को एक दूसरी चीज होती है कि बच्चे के त्वचा के ऊपर जो कुछ एक चिकना चिकना पदार्थ रहता है थोड़ा सफेद सफेद उसको उल्ब बोलते हैं चिकना चिकना भाग कुछ रहता है उसको फिर साफ करते हैं बच्चा जन्म लेता है उसके बाद सफाई करते हैं उसकी चमड़ी होते हैं उसको। तो वो जो चिकना भाग होता है उसको उल्ब कहा जाता है इन्होंने अलग ढंग से लिखा है आयुर्वेद में उल्ब शब्द उसके लिए आता है तो यद उल्बम उसे मेघ और मेघ और निहार निहार मतलब कोहरा ये भी तो सफेद सफेद से होते हैं तो उल्ब का वो ज्यादा अर्थ यहां पर संगत है त्वचा के ऊपर जो चिक्क भाग रहता है वो उल्ब है वो मेघ और जो निहार है ये उल्ब की तरह से वो सफेद सफेद भाग की तरह या धमना स्थान अत्य और जो शरीर में धमनियां होती हैं बच्चा जन्म लिया है तो धमनियां अंदर होती हैं उसमें तो जैसे पृथ्वी पे नदियां बह रही हैं वो नदियां हैं उसका उसकी जैसे धमनियां होती हैं वैसे नदियां हैं धमियों में भी तो खून बहता है नदियों की तरह से एक प्रतीकात्मक तुलना दी जा रही है और यद वास्तव उदगम जो बस्ती में रहने वाला उदक है जल है बस्ती किसको कहते हैं मूत्राशय को मूत्राशय को ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर को, तो उसमें जो जल है यानी मूत्र है वो कैसा है समुद्र किस समुद्र की तरह से ये भी नमकीन होता है वो भी नमकीन होता है उसमें भी उसमें नमक आता है उतना नहीं होता लेकिन तो अपने खाने के ऊपर है कौन कितना नमक खाता है उस तरह से जो अतिरिक्त नमक है वो हमारे मूत्र के माध्यम से निकल जाता है शरीर से छन करके निकल जाता है तो ये जैसे वो एक समझाने के लिए आगे देखिए कि अच्छा ये तो सारी चीजें बता दी वो जो उत्पन्न कौन हुआ था ये तो आपने उल्भू बता दिया जरायू बता दी ये सब जो उत्पन्न हुआ था वो कौन था अंडा का बता दिया उसके खोल रहे ये वो तो उत्पन्न कौन हुआ था तो आगे कहते हैं कथा यथ सु आदित्यम इति जो उत्पन्न हुआ था वो ये आदित्य है अब शुरू में क्या कहा था इन्होंने आदित्य ब्रह्मी आदेश उस आदित्य को उत्पन्न कैसे हुआ एक समझाने के लिए अब उस आदित्य के साथ यहां की नदियों का वैसे कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन एक बस कथन के लिए जैसे शरीर में ऐसे ऐसे होता है थोड़ी थोड़ी एक प्रतीकात्मक रूप से संकेत है तो जो उत्पन्न हुआ वो आदित्य है और जब वो सूर्य उत्पन्न हुआ तब क्या हुआ था तम जाए मानम घोषा उलुलभो अनुदत जब उत्पन्न हुआ तो बड़ी बड़ी आवाजें और उसके साथ साथ और बहुत सारे शब्द वो उत्पन्न हुए थे और सर्वाणी च भूतानि और सारे भूत प्राणी भूतानि के बाद में जो चय है उसको हटा लीजिए सर्वे च काम और जितनी भी कामनाएं थी यानी जितने भोग थे वे भी उत्पन्न हुए उसके जब सूर्य उत्पन्न हुआ तो बहुत सारे के शब्द उत्पन्न हुए बहुत सारे के प्राणी उत्पन्न हुए और बहुत सारे भोग के पदार्थ उत्पन्न हुए कामनाएं की पूर्ति करने वाले कामा, बहुत सारे पदार्थ उत्पन्न हुए सूर्य से संबंध जोड़ा जा रहा है इसका तस्मात इस कारण से तस्ोदय प्रति प्रत्यायनम प्रति तो सूर्य के उदय होने के तरफ और अस्त होने की तरफ जब जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो क्या होता है घोषा उलूलव अनुतिष्ठती बहुत तरह के शब्द होने लग जाते हैं सुबह सुबह बहुत सारे शब्द होने लग जाते हैं अलग अलग प्राणी बोलने लगते हैं ऐसे अस्त होते, होते हैं तब भी बहुत सारे प्राणी बोलने लग जाते हैं और सर्वाणी च भूतानी सर्वे चैव कामा सब प्राणी उत्पन्न होते हैं प्राणियों को जीवन मिलता है बहुत सारी कामनाएं है होती हैं तो सूर्य का उदय होना भी और सूर्य का अस्त होना भी हमारे लिए हितकर है प्राणियों के लिए हितकर है और बहुत सारे शब्द होते हैं और हमारी बहुत सारी कामनाएं तो उसका वो उदय होता हो चाहे अस्त होता हो वो हमारे लिए हित कर ही है तो ब्रह्म ऐसा है परमात्मा भी इस दृष्टि को उत्पन्न करता है तो भी हमारे लिए हित कर है नष्ट करता है तो भी हमारे लिए हितकर आगे सय एतम एवं विद्वान आदित्यम ब्रह्म इति उपास्ते जो इस बात को जानने वाला है कि इस आदित्य से ही सब कुछ चल रहा है तो और इस आदित्य को ब्रह्म ये उपासते ब्रह्म के रूप में उपासना करता है बड़ा और महत्वपूर्ण मानता है अभ्याशोह, यद एनम साधो घोषा आचक अच्छे यु, तो शीघ्र ही उसको बहुत अच्छे अच्छे शब्द उसकी प्रशंसा के उसके पास आ जाते हैं उसका यश बढ़ जाता है वो विज्ञान को जानने वाला होता है उपयोग लेने वाला होता है उपयोग देने वाला होता है उपच निम निमरे रन निमरे रन और उसको वो प्रसन्न भी करते हैं शब्द आते हैं लेकिन वो शब्द तो मैं दुखी करने वाले भी आते हैं आ सकते हैं कोई ऐसे शब्द बोल रहा है जो हमारे को दुख देते हैं हमारी आलोचना निंदा वाले होते हैं लेकिन ऐसे शब्द उसके पास आते हैं जो उसको प्रसन्न भी करते हैं यानी उसका यश उसकी प्रशंसा वहां पर होती है जो ऐसा जान लेता है तो ब्रह्म को मन के रूप में भी कहा उधर आकाश के रूप में कहा आदिदेव में और इधर आदित्य के रूप में यह भी आदिदेवत ही है आदित्य को भी ब्रह्म के रूप में स्वीकार करके हमें उसकी उपासना करनी चाहिए तो उसके लिए क्या उपाय है आदित्य का एक चित्र बनाया जाए तो आदित्य की एक मूर्ति बनाई जाए उसको सामने रख करके और उसकी उपासना की जाए क्योंकि उपासना शब्दों को आते ही पूजा आते ही ऐसी आदत पड़ी हुई है कि कुछ ना कुछ सामने होना चाहिए नहीं तो क्या उपासना और क्या पूजा लेकिन ये उपनिषदकार अलग ढंग से इस बात को रख रहे हैं कोई प्रतिमा की बात नहीं है कोई पूजा की बात नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ बात कहूं ये हमारी भावनाओं को दिमाग को ज्ञान को बदलने वाली बात है आज का विषय इतना ही रखते प्रणाम